तरह तरह की कॉमे क्यों कर अपने पिछले पत्र में मैंने नए पत्थर युग के आदमियों का जिक्र किया था जो खासकर झीलों के बीच में मकानों में रहते थे उन लोगों ने बहुत सी बातों में बड़ी तरक्की कर ली थी उन्होंने खेती का तरीका भी निकाला वे खाना पकाना जानते थे और यह भी जानते थे कि जानवरों को पालकर कैसे काम लिया जा सकता है ये बातें कई हजार वर्ष पुरानी हैं और हमें उनका हाल बहुत कम मालूम है लेकिन शायद आज दुनिया में आदमियों की जितनी कॉमे हैं उनमें से अक्सर उन्हीं नए पत्थर युग के आदमियों की संतान हैं। यह तो तुम जानती ही हो कि आजकल दुनिया में गोरे काले पीले भूरे सभी रंगों के आदमी हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आदमियों की कौमों को इन्हीं चार हिस्सों में बांट देना आसान नहीं है कौमों में ऐसा मेलजोल हो गया है कि उनमें से बहुतों के बारे में यह बतलाना कि वह किस कौम से है बहुत मुश्किल है वैज्ञानिक लोग आदमियों के सिरों को नापकर कभी कभी उनकी कौम का पता लगा लेते हैं और भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस बात का पता चल सकता है अब सवाल यह होता है कि ये तरह तरह की कौमे पैदा कैसे हुई अगर सब बस एक ही कौम के हैं, तो उनमें आज इतना फर्क क्यों है जर्मन और हबशी में कितना फर्क है एक गोरा है तो दूसरा बिल्कुल काला जर्मन के बाल हल्के रंग के और लंबे होते हैं मगर हफ्शी के बाल काले छोटे और घुंघराले होते हैं चीनी को देखो तो वह इन दोनों से बिल्कुल अलग है तो यह बतलाना बहुत मुश्किल है कि यह फर्क क्यों कर पैदा हो गया हाँ इसके कुछ कारण हमें मालूम है मैं तुम्हे पहले ही बदला चुका हूँ कि जो जो जानवरों का रंग ढंग आसपास की चीज़ों के मुताबिक होता गया उनमें धीरे धीरे तब्दीलियां पैदा होती गयी हो सकता है कि जर्मन और हबशी अलग अलग कॉमो में पैदा हुए हों लेकिन किसी न किसी जमाने में उनके पुरखे एक ही रहे होंगे। उनमें जो फर्क पैदा हुआ उसकी वजह या तो यह हो सकती है कि उन्हें अपना रहन सहन अपने पास पड़ोस की चीज़ों के मुताबिक बनाना पड़ा या यहाँ कि जानवरों की तरह कुछ जातियों ने औरों से ज्यादा आसानी के साथ अपना रहन सहन बदल दिया हो मैं तुमको इसकी एक मिसाल देता हूँ जो आदमी उत्तर के ठंडे और बर्फीले मुल्कों में रहता है उसमें सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो जाती है इस जमाने में भी इसकीमो जाति वाले उत्तर के बर्फीले मैदानों में रहते हैं और वहाँ की भयानक सर्दी बर्दाश्त करते हैं अगर वे हमारे जैसे गर्म मुल्क में आए तो शायद जीते ही न रह सके और चूँकी वे दुनिया के और हिस्से से अलग हैं और उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें दुनिया की उतनी बातें नहीं मालूम हुई जितनी और हिस्सों के रहने वाले जानते हैं जो लोग अफ्रीका या विश्व रेखा के पास रहते हैं जहां बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है इस गर्मी के आदि हो जाते हैं इसी तेज धूप के कारण उनका रंग काला हो जाता है यह तो तुमने देखा ही है कि अगर तुम समुद्र के किनारे या कहीं और देर तक धूप में बैठो तो तुम्हारा चेहरा सावला हो जाता है अगर चंद हफ्तों तक धूप खाने से आदमी कुछ काला पड़ जाता है तो वह आदमी कितना काला होगा जिसे हमेशा धूप में ही रहना पड़ता हो? तो फिर जो लोग सैकड़ों वर्षो तक गर्म मुल्कों में रहे और वहाँ रहते उनकी कई पीढ़ियां गुजर जाए उनके काले हो जाने में क्या ताजुब है तुमने हिंदुस्तानी किसानों को दो भर को धूप में खेतों में काम करते देखा है वे गरीबी की वजह से न ज्यादा कपड़े पहन सकते हैं और न पहनते हैं उनकी सारी देह धूप में खुली रहती है, और इस तरह उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है फिर वे क्यों न काले हो जाए इससे तुम्हें यह मालूम हुआ कि आदमी का रंग उस आबो हवा की वजह से बदल जाता है जिसमें वह रहता है रंग से आदमी की लियाकत, भलमनसी या खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ता अगर गोरा आदमी किसी गर्म मुल्क में बहुत दिनों तक रहे और धूप से बचने के लिए छांव में या पंख के नीचे न छिपा बैठा रहे तो वह जरूर सावला हो जाएगा तुम्हें मालूम है कि हम लोग कश्मीरी हैं और सौ साल पहले हमारे पुरखे कश्मीर में रहते थे कश्मीर में सभी आदमी यहाँ तक कि किसान और मजदूर भी गोरे होते हैं इसका सबब यही है कि कश्मीर की आबोहवा सर्द है लेकिन वही कश्मीरी जब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाते हैं जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है कई पुश्तों के बाद वे, वे सावले हो जाते हैं हमारे बहुत से कश्मीरी भाई खूब गोरे हैं और बहुत से बिल्कुल सावले भी हैं। कश्मीरी जितने ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तान के इस हिस्से में रहेगा उसका रंग उतना ही सावला होगा अब तुम समझ गई कि आबोहवा की ही वजह से आदमी का रंग बदल जाता है यह हो सकता है कि कुछ लोग गर्म मुल्क में रहें, लेकिन मालदार होने की वजह से उन्हें धूप में काम न करना पड़े वे बड़े बड़े मकानों में रहें और अपने रंग को बचा सकें। अमीर खानदान इस तरह कई पीढ़ियों तक अपने रंग को आबो हवा के असर से बचाए रख सकता है लेकिन अपने हाथों से काम न करना और दूसरों की कमाई खाना ऐसी बात नहीं जिस पर हम गरूर कर सके तुमने देखा कि हिंदुस्तान में कश्मीर और पंजाब के आदमी आमतौर पर गोरे होते हैं लेकिन जो जो हम दक्षिण जाए वे काले होते चले जाते हैं मद्रास और श्रीलंका में ये बिल्कुल काले होते हैं तुम जरूर समझ जाओगी कि इसका सबब आबो हवा है क्योंकि दक्षिण की तरफ हम जितना ही आगे बढ़ेंगे विश्ववत रेखा के पास पहुँचते जाते हैं और गर्मी बढ़ती चली जाती है यही एक खास वजह है कि हिंदुस्तानियों के रंग में इतना फर्क है हम आगे चलकर देखेंगे कि यह फर्क कुछ इस वजह से भी है कि शुरू में जो कौमे हिंदुस्तान में आकर बसी थी उनमें आपस में बहुत फर्क था पुराने जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सी कॉमे आईं और हालांकि बहुत दिनों तक उन्होंने अलग रहने की कोशिश की लेकिन आखिर में वे बिना मिले न रह सके आज किसी हिंदुस्तानी के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वह पूरी तरह से किसी एक असली कौम का है तो ये भी जानकारी तरह तरह की कौमों के बारे में अगले में हम, हम कुछ, कुछ और जानकारियां, जानकारियां प्राप्त करेंगे